भाष्य मुंडकोपनिष् खंड कर्म निरूपण सांगा वेदा वेदापरा विदोक्ता ऋग्वेदोंजुर्ेद इत्यादिना यदृश्यम इत्यादिना नाम अन्न च जायत ग्रंथन उक्तक्षण अक्षर यया विदया इति परा विद्या स विशेषो विशेषण अतः परमोर्दय विवेक्त संसारमोत्तर ग्रंथ आरभ्य ऊपर ऋग्वेदोंजुर्वेद इत्यादि पञ्चम पंचमंत्रे अंगों सहित वेदों को अपरा विद्या बतलाया है तथा यदेश्यम इत्यादि से लेकर नाम अन्नम जायते यहां तक के ग्रंथ थे जिसके द्वारा उपयुक्त लक्षण वाले अक्षर का ज्ञान होता है उस पराविद्या का उसके विशेषणों सहित वर्णन किया इसके पश्चात इन दोनों विद्याओं के विषय संसार और मोक्ष का विवेक करना है इसीलिए आगे, आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है तत्रा पर विषयः विषय कत्रादि साधन क्रिया फलभेद रूप संसारो नादि अनत दुखस्वतव्य प्रत्येक शरीरि सामस्तन नदी स्रोतोवद्छेद तदुपमलक्षण मोक्ष विषय नादनों जरो मरो मृतो भयः मृत भय शुद्ध लक्षणः स्वात्मतिष्ठा लक्षण इति उनमें अपराविद्या का विषय संसार है जो कर्ता करण आदि साधनों से होने वाले कर्म और उसके फलरूप भेद वाला अनादि अनंत और नदी के प्रवाह के समान अविच्छिन्न संबंध वाला है तथा दुख रूप होने के कारण प्रत्येक देहधारी के लिए सर्वथा त्याज्य है उस संसार का उपसम रूप मोक्ष पराविद्या का विषय है और वह अनादि अनंत अजर अमर अमृत अभय शुद्ध प्रसन्न स्वरूप में स्थिति रूप तथा परमानंद एवं अद्वित है पूर्व तदावदरिद विषय प्रदर्शनाथ आरभ तदर्शन हि तोपत्ते वक्षति परीक्ष लोकाचिता हदर्शि इति तत्प्रदर्शन ना हो उन दोनों में पहले अपरा विद्या का विषय दिखलाने के लिए आरंभ किया जाता है क्योंकि उसे जान लेने पर ही उससे विराग हो सकता है ऐसा ही परीक्ष लोकान कर्मचितान इत्यादि वाक्यों से आगे कहेंगे भी बिना दिखलाए हुए उसकी परीक्षा नहीं हो सकती अतः उस कर्म फल को दिखलाते हुए कहते हैं तदेत सत्यम मंत्रेशु कर्माणी यान्य यान्यप्यस्ताली त्रेतायाम दविधा संतताली तान्याचरथ नियतम सत्यकामा ये सह पंथा सुकृतलोक बुद्धिमान ऋषियों ने जिन कर्मों का मंत्रों में साक्षात्कार किया था वही यह सत्य है त्रेतायुग में उन कर्मों का अनेक प्रकार विस्तार हुआ सत्य कर्मफल की कामना से युक्त होकर उनका नित्य आचरण करो लोक में यही तुम्हारे लिए सुकृत अर्थात कर्मफल की प्राप्ति का मार्ग है तदैत कित मंत्रे ष्वेदाद्याख्यसु कर्माणी अग्निहोत्रादी मंत्रिता कवियो मेधाविनौ वशिष्ठाद्यप्य दृष्टवत एकांत पुरुषार्थ साधन तानिचा, वेद विता दृष्टा कर्मा चेता संयोग प्रकारायाम अधिकरण भूतायाम हौराधविकरणूता बहुप्रकार सतता प्रवृत्ता कर्म क्रीय वही प्रवृत्ता यह सत्य यहाद अमित है वह क्या ऋग्वेदादि मंत्रों में मंत्रों द्वारा ही प्रकाशित जिन अग्निहोत्रादि कर्मों को कवियों अर्थात वशिष्ठादि मेधावियों ने देखा था वही पुरुषार्थ का एकमात्र साधन होने के कारण यह सत्य है देहि वेद विहित और ऋषि दृष्ट कर्म त्रेता में ऋग्वेद विहित होत्र जजुर्वेदोक्त आध्र्यव और सामवेद विहित औद्घात्र की ही जिसके प्रकार भेद हैं उथ अभूत रूप त्रेता में अनेक प्रकार संतत प्रवृत्त हुए अथवा कर्मठों द्वारा किए जाकर प्रायश युग में प्रवृत्त हुए अतो निवर्तयत नियतम नित्यम यूज तान्याचरथ निवर्त निथाभूतकर्मफलका सत वो युष्माक पंथ मार्ग सुकृत स्वयं निर्वर्ति कर्मणो लोके फलनिमित्तम लोक्यते दृश्यते इति कर्मफलम लोक उच्यते तदर्थ तत्येता अग्निहोत्रादी तयियाँ विही कर्मी कर्माली स पंथा अवश्य फल प्राप्ति इत्यर्थः अतः सत्य काम यानी यथाभूत कर्म फल की इच्छा वाले होकर तुम उनका नियत नित्य आचरण करो यही तुम्हारे सुकृत स्वयं किए हुए कर्मों के लोक की प्राप्ति के लिए मार्ग है फल के निमित्त से लोकित दृष्ट अथवा भोग भोगा जाता है इसलिए कर्म फल लोक कहलाता है उस कर्म फल के लिए अर्थात उसकी प्राप्ति के लिए यही मार्ग है तात्पर्य यह है कि वेद त्रयी में विहित जो ये अग्निहोत्र आदि कर्म हैं वे ही यह मार्ग यानी अवश्य फल प्राप्ति का साधन है अग्निहोत्र का वर्णन उच्चते तत्कथम्। उनमें सबसे पहले प्रदर्शित करने के लिए अग्निहोत्र का ही वर्णन किया जाता है क्योंकि अग्नि कर्मों में उसी की प्रधानता है सो किस प्रकार यदा ले लेलायते चर्चि समृद्धे हव्यवाहे तदाद्य भागावंतरे प्रतिपाद जिस समय अग्नि के प्रदीप प्रदीप्त होने पर उसकी ज्वाला उठने लगे उस समय दोनों आद्य भागों के मध्य में अर्थात प्रातः और सायकाल आहुतियां डालें यदिवेन्धन सम्य सम्येह समृद्धे हव्यवाह लेलायते चलतर्चित तस्का लेलायम चलतर्चिस्याजावाज्य भाग्योरण मध्य आवापस्थन आहुति प्रतिपेद देवता मुद्द्य अनेका प्रयोगापेक्षाया हुती रिति बहुचनम जिस समय सब ओर आधान किए हुए ईंधन द्वारा सम्यक प्रकार से इध अर्थात प्रज्वलित होने पर अग्नि से ज्वाला उठने लगे तब उस समय ज्वालाओं के चंचल हो उठने पर आज भागों के अंतर्म्य में आवापस्थान में देवताओं के उद्देश्य से आहुतियाँ देनी चाहिए अनेक दिन तक होने वाले प्रयोग की अपेक्षा से यहाँ आहुति ही इस बहुवचन का प्रयोग किया गया है विधिहीन कर्म का कुफल ऐसा सम्यक आहुति प्रक्षेपादिलक्षण कर्म मार्गो लोक प्राप्तये प्राप्त पंथास्त सम्यण दुष्कर्म भवन्ति कथम यह यथाविधि आहुति प्रदान रूप कर्म सर्गादि लोकों की प्राप्ति का साधन है इसका यथावत होना बड़ा ही दुष्कर है इसमें अनेकों विपत्तियां आ सकती है किस प्रकार तो बतलाते हैं योत्रम अधर्शम अपौर्णमासम आचातुर्मास्यम अनागृहण अतिथिवर्जित च आहुत अवैधस्वेव अहुतमा सप्तमास्या लोकास्थ जिसका अग्निहोत दर्श पौर्णमास चातुर्मास और आग्रहण इन कर्मों से रहित अतिथि पूजा से वंचित यथा समय किए जाने वाले हवन और वैश्यदेव से रहित अथवा अविधि अविधिपूर्वक हवन किया होता है उसकी सात पीढ़ियों का वह नाश कर देता है यग्निहोत्रिणोग्निहोत्र दर्शाख्यन कर्मणावर्जित अग्निहोत्रिणो वश्य कर्तव्यवादर्शस्या अग्निहोत्र संबंधिहोत्र क्रिया त्रिया क्रियमाण तथा पौर्णमास अपि अग्निहोत्र इदीसुपी अग्निहोत्रण द्रतव्यं अग्निहोत्रांगशिष्टवादर्णमासकर्मर्जित अचा चासी कर्मवर्जित अनाग्रेण अनाग्रेण्रहण शरदाकर्तव्य क्रियते यस्य। तथातिथिवर्जिता चातिथिपूजन चाहन्य ह्यक्रीय योत्र हूत अदर्शादीवद स्वेवदेवकर्म वर्जिम हूय यथा हूत नुत एवं दुसंपाद संपादित असंपादित अग्निहोत्राद्यूपलक्षित कर्म अग्निहोत्री का अग्निहोत्र आदर्श दर्श नामक कर्म से रहित होता है क्योंकि अग्निहोत्रियों को दर्शक दर्श कर्म अवश्य करना चाहिए अग्निहोत्र से संबंध रखने वाला होने के कारण यह दर्शर कर्म अग्निहोत्र के विशेषण के समान प्रयुक्त हुआ है अतः जिसके द्वारा इसका अनुष्ठान नहीं किया जाता इसी प्रकार मासम आदि में भी अग्निहोत्र का विशेषणत्व देखना चाहिए क्योंकि अग्निहोत्र के अंग होने में उन मास आदि की दर्शन से समानता है अतः जिनका अग्निहोत्र अपूर्णमास पौर्णमास कर्म से रहित अचातुर्माश चातुर्मास्य कर्म से रहित अनाग्रहण शरदादि ऋतुओं में नवीन अन्न से किए जाने वाला जो अग्रयण कर्म है वह जिस अग्निहोत्र का नहीं किया जाता वह अनाग्रहण है तथा अतिथि वर्जित, जिसमें नित्य प्रति प्रति अतिथि पूजन नहीं किया गया ऐसा होता है और जो स्वयं भी जिसमें विधिपूर्वक अग्निहोत्र काल में हवन नहीं किया गया ऐसा है तथा जो आदर्श आदि के समान अशैश्वदेव वैश्वेव कर्म से रहित है और यदि उसमें हवन भी किया गया है तो अविधिपूर्वक ही किया गया है यानी यथोचित रीति से जिसमें हवन नहीं किया गया ऐसा है इस प्रकार अनुचित ऋषि से किया हुआ अथवा बिना किया हुआ अग्निहोत्र आदि से उपलक्षित कर्म क्या करता है श्रो तो बतलाया जाता है आ सप्तमा सप्तम असहिता धिनस्ति हिनस्ती हिनस्ती व आयासम फल्वास्म्य क्रीय सुु कर्मसु कर्म परिणाम भूरा द सत्यानता सप्तलोका फल प्राप्यते ते लोका भूतेनाहोत्रादी कर्मण प्राप्यवादी सेव आयासम तव्यचारी तथो हिनास्तीच्य वह कर्म केवल परिश्रम मात्र फलवाला होने के कारण उस कर्ता के साथ सप्तम लोकसहित संपूर्ण लोकों को नष्ट विध्वस्त सा कर देता है कर्मों का यथावत अनुष्ठान किया जाने पर ही कर्म फल के अनुसार भूलोक से लेकर सत्यलोक पर्यंत सात लोग फल रूप से प्राप्त होते हैं वे लोग इस प्रकार के अग्निहोत्रादि कर्म से तो अप्राप्त होने के कारण मानो नष्ट ही कर दिए जाते हैं हाँ उसका परिश्रम मात्र फल तो अभ्यभिचारी अनिवार्य है इसीलिए ही नस्त वह अग्निहोत्र उसके सातों लोकों को नष्ट कर देता है ऐसा कहा है पिंडदादुग्रहण वा संबध्यम पितृपितामह प्रमह पुत्रपौत्र पुत्र प्रपौत्रा स्वात्मोपकारा सप्तलोका उत्तरकारेनाहोत्रादिनाती हिंसत इत अथवा आदि अनुग्रह के द्वारा जजमान से संबद्ध पिता पितामह और प्रतामह ये तीन पूर्व पुरु पुरुष तथा पुत्र पौत्र और पपौत्र ये तीन आगे होने वाली संततियां ये ही अपने सहित अपना उपकार करने वाले सात लोक हैं ये उक्त प्रकार के अग्निहोत्र आदि से प्राप्त नहीं होते इसलिए नष्ट किए कर दिए जाते हैं इस प्रकार कहा जाता है अग्नि की सात जिह्वाए काली करी च च मनोजभा चुताभरणामलिंगन विश्वरुचि चेवी लेलायम सप्तजी काली करी मनोजभा सुलोहिता शुद्ध्रमर्णा स्फुलिंग और विश्वरुचि देवी ये उस अग्नि की लपलपाती हुई सात जिह्वाएँ हैं काली कराली च मनोजवा सुलोहिता या चुद्रुम रवर्णा स्फुलिंग विश्वरुचि सप्त लीलायमना सप्तिह काल्याद्या विश्वरुच्यंता अग्निर हविराहु तिग्र सनाथा एकता सप्तिह काली कराली मनोजबा चलोहिता शुद्रम रवर्णा और विश्वरुचि देवी ये अग्नि की लपलपाती हुई सात जिह्वाएँ हैं काली से लेकर विश्वरुचि तक ये अग्नि की सात चंचल जिहवाएँ हवि आहुति का ग्रास करने के लिए हैं। विधिवत अग्निहोत्रादि से स्वर्ग प्राप्ति एतेसु एसु ये भ्रजमानसु युतो हादधारयन तम नयंता सूर्य रश्मति जो पुरुष पुष इेदीप्यम अग्निशिखाओं में यथा समय आहुतियां देता हुआ अग्निहोत्रादि कर्म का आचरण करता है उसे ये सूर्य की किरणें होकर वहाँ ले जाती है जहाँ देवताओं का एकमात्र स्वामी रहता है एतेसु एक भेदेसु, यो अग्निहोत्री चरते भ्राजमालेसु कर्माचरग्निहोत्रादिभ्राजमा दिव्यमस यहाँ चर्मण यहा कालस्तकाल आददायन नाददाना आहुतियो यजम आददनादान आहुत यजमान निवर्ति नयती प्रापय्तेता आहुत इमेन निवर्ति सूर्य रश्म भूं रश्मि रश्मिवार्त यस्वर्गे देवा पतिरीद्र एक सर्वापरी अवसतीधिवास जो अग्निहोत्री इन भ्राजमान क्षेत्रमान अग्निजिह के भेदों में यथाकाल यानी जिस कर्म का जो काल है उस काल का अतिक्रमण न करते हुए अग्निहोत्रादि कर्म का आचरण करता है उस यजमान को इसकी दी हुई बे आहुतियाँ सूर्य की किरणें होकर अर्थात सूर्य की किरणों द्वारा वहां पहुंचा देती है जहां जिस स्वर्गलोक में देवताओं का एकमात्र पति इंद्र सबके ऊपर अधिवास अधिष्ठान करता है